नम पर परम हंंसास्वादितकमलचि नमकंदा भक्तनमवास श्रीरामचंद्रय श्रीहनुमते नम श्रीमद्गुभ्यो नमः श्री नर्मदा देव्ययी नम आज हम आपके समक्ष न्याय दर्शन के अनुसार कितने कारण होते हैं और उनके भेद क्या हैं इस पर प्रकाश डालेंगे न्याय दर्शन में समवायी असमवायी और निमित्त तीन प्रकार के कारणों का उल्लेख तर्क संग्रह इत्यादि से आरंभ हो जाता है समवायी कारण उसे कहते हैं संक्षेप में देखें कि कुंभकार घट का निर्माण करता है मिट्टी से कपाल बनाता है फिर दोनों कपालों को जोड़ता है इसके पश्चात घट का प्राकट्य होता है और अर्थात घट की उत्पत्ति होती है तो घट कपालों के जुड़ने से निर्मित हुआ है और घट कपाल में समवाय संबंध से रहता है तो कपाल में समवाय संबंध से रहना अवैवी अवयव में समवाय संबंध से रहता है घट अवैवी है कपाल अवयव है इसलिए कपाल इसका समवायी कारण है कपालत कपालद्वय का जो संयोग है वह घटका समुवायिक कारण है और आदि नि, निमित्त कारण है अब ये तीन प्रकार के कारण हुए इनका विशेष विवेचन करने के पूर्व हम आपको ये बतलाए बतलाते हैं कि ये जो तीन प्रकार के कारण बतलाए गए समुवायिक कारण असमवायिक कारण निमित्त कारण इसमें आप ये समझें कि समवायिक कारण और असमवायिक कारण ये तो असाधारण कारण ही होते हैं दो प्रकार के कारण होते हैं एक साधारण कारण एक असाधारण कारण तो जो तीन कारणों का निर्वचन किया गया है समवायिक कारण कारण और निमित्त कारण इसमें आप ये समझ लें कि समवायिक कारण और असमवायिक कारण सर्वदा असाधारण कारण ही होता है ये साधारण कारण कभी नहीं हो सकता समवायिक कारण असमवायिकाण कभी साधारण कारण की कोटी में नहीं जा सकते हैं अर्थात समवाय कारण असमवाय कारण क्या होता है असाधारण कारण होता है इसी को जैसे घट के प्रति कपाल समवाय कारण है तो इसमें जो कार्य कारण भाव होगा तो इसे कैसे कहेंगे घट कार्य है घट में कार्यता रहेगी और घट में ही घटत्व है कारिता और घटतत्व तो दोनों समानाधिकरण है इसलिए कारिता का वच्छेदक घटत्व तो हो जाएगा और कपाल कारण है कपाल में कारणता है कारणता का वच्छेदक कपालत्व है इसलिए कपालत्व वच्छन्न कारणता निरूपिता घटत्व घटत्वावच्छिन्ना कारिता ये इसी प्रकार असामयिक कारण कपालद्व संयोग है कार्य घट है तो घट में कार्य घट कार्य है तो कार्यता धर्म रहेगा कपालद्व संयोग कारण है तो उसमें रहेगा। अब जो धर्म होता है उसे हम बनाते हैं। नैयायिकों के यहाँ नियम है ये नियम सर्वमान्य है समानधिकरण धर्मयर रेव अवच्छेद्य अव अवच्छे भाव तो घट में कार्यता उसी में घटत्व कपालद्वय संयोग में कारणता उसी में कपालद्वय संयोगत्व तो यहाँ पर भी कपालद्वय संयोगत्ता अच्छिन्न कारणता निरूपिता घटत्वा अव्छिन्ना कारिता इधर से चले घटत्वा अवच्छिन्न कारिता निरूपिता कपालद्वय संयोगत्वावच्छिन्ना कारणता ये विशेष कार्य का अनुभाव होता है यह साधारण कारण की स्थिति है अब आप देखें कि जो निमित्त कारण होता है वो साधारण भी होता है और असाधारण भी होता है निमित्त कारण के ही दो भेद हैं साधारण और असाधारण समयी और असमायी कारण जो होते हैं ना वो असाधारण कारण ही होते हैं किंतु निमित्त कारण के दो भेद साधारण कारण और असाधारण कारण साधारण कारण उसे कहते हैं जो कार्यमात्र के प्रति कारण है जैसे ईश्वर नंबर एक ईश्वर नंबर दो ईश्वर का ज्ञान नंबर तीन ईश्वर की इच्छा नंबर चार ईश्वर का प्रयत्न नंबर पाँच दिक दिशा जिसे आप कहते हैं नंबर छः काल नंबर सात प्रागभाव नंबर आठ आदृष्ट जिसे पुण्य पाप कहते हैं और नंबर नौ प्रतिबंध भाव ये नौ प्रकार के साधारण कारण होते हैं ये नवों कार्यमात्र के प्रतिकारण कारण है कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें ये नवों कारण न हो ईश्वर की इच्छा को तो सब लोग समझते ही कारण है कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है अर्थात कोई भी कार्य भगवत इच्छा के बिना होता ही नहीं है तो नव कारण जो आपके साम सम प्रस्तुत किए गए ये क्या है ये साधारण कारण है कार्य मात्र के प्रति कारण है इसलिए इसका तात्पर्य क्या है कि कार्य मात्रम प्रति ईश्वर कारणम कार्य मात्रम प्रति ईश्वर ज्ञानम कारणम इस प्रकार कार भाव बनाएंगे तो कार्यवावच्छिन्न कार्यता निरूपिता कारणता ईश्वरत्वावच्छिन्न है कार्यमात्र के प्रति कारण है ना तो कार्य में कार्यता आएगी कार्यतावच्छेद कार्यत्व होगा कार्यतावच्छिन्न कार्यता निरूपिता कारणता ईश्वर निष्ठा अदृष्ट निष्ठा काल निष्ठा दिग्ग निष्ठा प्रागभाव निष्ठा प्रतिबंध भाव निष्ठा तो ये नौ जो साधारण कारण बतलाए गए ये कौन होते हैं ये निमित्त कारण ही होते हैं निमित्त कारण ही साधारण कारण बनता है समवायिक कारण और समवायिक कारण साधारण कारण नहीं बनता है वह असाधारण कारण ही होता है अब इसमें आप ये देखें कि निमित्त कारण जो है साधारण किस प्रकार के कितने प्रकार के हैं यह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया कि निमित्त कारण नौ जो हैं ये साधारण कारण है अब असाधारण कारण क्या है जैसे दंड है चक्र है कुंभकार है ये निमित्त जैसे घट के प्रति आप देखें घट के प्रति कुंभकार कारण है, दंड कारण है चक्र कारण है तो दंड चक्र और कुंभकार ये घट के प्रति निमित्त कारण तो हैं, किंतु ये असाधारण कारण हैं, तो निमित्त कारण दो प्रकार का एक साधारण कारण होता है जो कार्यवाद के प्रति जो कारण होते हैं उन्हें साधारण कारण कहते हैं और जो किसी कार्य विशेष के प्रति कारण होते है, जैसे कुंभकार है दंड है चक्र है ये सब घट के निर्माण के प्रति कारण है पट के निर्माण में कुंभकार की क्या जरूरत है तो यंचित कार्य के प्रति जो कारण होते हैं उन्हें असाधारण कारण कहते हैं जैसे घटकार के प्रति कुंभकार दंड चक्र इत्यादि और कार्य मात्र के प्रति जो कारण हो उसे साधारण कारण कहते हैं चाहे घट हो चाहे पट हो चाहे दुकान बनना हो चाहे मकान बनना हो इसके प्रति ईश्वर ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की इच्छा ईश्वर का प्रयत्न दिशा किसी दिशा में ही मकान बनेगा काल किसी काल में ही मकान बनेगा प्रागभाव मकान का प्राग अदृष्ट पुण्य और पाप और प्रतिबंध का भाव ये सब कारण है इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि साधारण और जे असमवायिकाधारण कारण कारण, कारण कारण कारण, कारण निमित्त ये तीनों प्रकार के कारणों में कारण और कारण, असाधारण कारण ही होता है रहा जो तीसरा निमित्त कारण निमित्त कारण दो प्रकार का है एक साधारण कारण एक असाधारण कारण जो कुछ कार्यो के प्रति कार्य विशेष के प्रति कारण है निमित्त कारण वो असाधारण निमित्त कारण है जैसे घट रूप कार्य के प्रति कुंभकार दंड चक्र इत्यादि और जो कार्य मात्र के प्रति कोई भी कार्य हो उसके प्रति कारण है वे साधारण कारण हैं वे साधारण कारण कितने हैं नौ प्रकार के हैं क्या ईश्वर ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की इच्छा ईश्वर का ईश्वर का प्रयत्न चार हो गया दिशा पांचवा कारण काल छठा कारण प्रागभाव भाव सातवा कारण अदृष्ट आठवां कारण और प्रतिबंध का भाव नौवा कारण तो ये नौ जो कारण है ये निमित्त कारण ही होते हैं और ये साधारण कारण है क्योंकि कार्य महा के प्रति कारण है और जो यथकिंचित कार्य के प्रति कारण है वे निमित्त कारण होते हुए भी असाधारण कारण होते हैं तो साधारण कारण और असाधारण कारण ये जो भेद है तो ये किसका भेद है निमित्त कारण का भेद है समुवायि कारण और असमवायि कारण सर्वदा असाधारण कारण ही होता है ओ पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्णमादाय पूर्ण